महाभारत शांति पर्व त्रिंशद अधिक शतमोध्याय राजा के लिए कोष संग्रह की आवश्यकता मर्यादा की स्थापना और अमर्यादित दस्यु वृत्ति की निंदा भीष्म पर राष्ट्राच को राज्य कहते राजा को चाहिए कि वह अपने तथा शत्रु के राज्य से धन लेकर खजाने को भरे कोष से ही धर्म की वृद्धि होती है और राज्य की जड़े बढ़ती बर, अर्थात सुदृढ़ होती है संजनयेत कोशम सत्कृत्य परिपाल परिपाल तुझे राजा कोष का संग्रह कर संग्रह करके करके उसकी रक्षा करे और रक्षा और निरंतर उसको बढ़ाता रहे। यही राजा का सदा से चला आने वाला धर्म है न कोश्ध शौचैन न जाम पदमास्था जा कोश संग्रहण चरेत जो विशुद्ध आचार्य विचार से रहने वाला है उसके द्वारा कभी कोष का संग्रह नहीं हो सकता जो अत्यंत क्रूर है वह भी कदापि इसमें सफल नहीं हो सकता अतः मध्यम मार्ग का आश्रय लेकर कोष संग्रह करना चाहिए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 जिसके पास सेना ही नहीं है उसका राज्य कैसे टिक सकता है और राज्य ही इनके पास लक्ष्मी कैसे रह सकती है उच्चा यथवर तथा तस्मात्म अथ राजा विवर्ध जो धन के कारण ऊँचे तथा महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा हुआ है उसके धन के हानि हो जाए तो उसे मृत्यु के तुल्य कष्ट होता है अतः राजा को कोष सेना तथा मित्र की संख्या बढ़ानी चाहिए हीन ही न अवजानंत अवजान न चाष्याल नुष्य कार्यम च। जिस राजा के पास धन का भंडार नहीं है उसके साधारण मनुष्य भी अवहिलना करते हैं उससे थोड़ा लोग थोड़ा लेकर लोग संतुष्ट नहीं होते हैं और न उसका कार्य करने में ही उत्साह दिखाते हैं श्रेयो कारनाद राजा शत्रु ते शास्य गुहति पापा वासो गुह स्त्र लक्ष्मी के कारण ही राजा सर्वत्र बड़ा भारी आदर सत्कार पाता है जैसे कपड़ा नारी के गुप्त अंगों को छिपाए रखता है उसी प्रकार लक्ष्मी राजा के सारे दोषों को ढक लेती है रिदिमस्या विप्रमघान पहले के तिरस्कृत हुए मनुष्य इस राजा की बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर जलते रहते हैं और अपने वध की इच्छा रखने वाले उस राजा का ही कपटपूर्वक आश्रय ले उसी तरह उसकी सेवा करते हैं जैसे कुत्ते अपने आघात चांडाल की अपने घातक चांडाल की सेवा में रहते हैं ईदृश से कुतु राग्य सुखम भवती भारत उद्यक्षेद ने उद्यमोजे पौरुषम अप्यपर्वि भज्येत नएते हैं भारत ऐसे नरेश को कैसे सुख मिलेगा अतः राजा को सदा उद्यम ही करना चाहिए किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए क्योंकि उद्यम ही पुरुषत्व है जैसे सुखी लकड़ी बिना गांठ के ही टूट जाती है परंतु झुकती नहीं है उसी प्रकार राजा नष्ट भले ही हो जाए परंतु उसे कभी दबना नहीं चाहिए मृग गण नितम मर्याद्यो भी सही तस्चरे वह वन की शरण लेकर मृगों के साथ भले ही विचरे किंतु मर्यादा भंग करने वाले डाकुओं के साथ कदापि न नाम सेना कर्म भारत डाकुओं को लूटपाट या हिंसा आदि भयानक कर्मों के लिए अनायासी सेना सुलभ हो जाती है सर्वथा मर्यादा शून्य मनुष्य से सब लोग उद्विग होते हैं केवल निर्दयता पूर्ण कर्म करने वाले पुरुष की ओर से भी रहते मर्यादा जन चित प्रसाद अल्पे प्यर्थे च मर्यादा लोके भगवती पूजितां। राजा को ऐसी ही मर्यादा स्थापित करनी चाहिए जो सब लोगों के चित्त को प्रसन्न करने वाली हो लोक में छोटे से काम में भी मर्यादा का ही मान होता है नम लोक हो पर जनह नंतु नास्तिक नास्तिके शंकित संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो यह निश्चय किए बैठे हैं कि यह लोक और परलोक है ही नहीं ऐसा नास्तिक मानव भय की शंका का स्थान है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए यथा सद् परादान अहिंसा दस्युभे कृता अनुरजंत भूता समर्यादेश दसियों में भी मर्यादा होती है जैसे अच्छे डाकू दूसरों का धन तो लूटते हैं परंतु हिंसा नहीं करते अर्थात किसी की इज्जत नहीं लेते जो मर्यादा का ध्यान रखते हैं उन लुटेरों में बहुत से प्राणी स्नेह भी रख करते हैं क्योंकि उनके द्वारा बहुतों की रक्षा भी होती है अयोध्यमान्य वधो दारा मर्श कृतघता चादानम निशेष च निवर्जये युद्ध न करने वाले को मारना पराई पर स्त्री पर बलात्कार करना कृतघ्ता ब्राह्मण के धन का अपहरण किसी का सर्वस्व छीन लेना कुमारी कन्या का अपहरण करना तथा किसी ग्राम आदि पर आक्रमण करके स्वयं उसका स्वामी बैन बैठना ये सब बातें डाकुओं में भी निंदित मानी गई है दस्यु को भी पर का स्पर्श और उपरयुक्त सभी पाप त्याग देने चाहिए ये चा अशे ते जिनका सर्वस्व लूट लिया जाता है वे मनुष्य उन डाकुओं के साथ मेल जोल और विश्वास बढ़ाने की चेष्टा करते हैं और उनके स्थान आदि का पता लगाकर फिर उनका सर्वस्व नष्ट कर देते हैं यह निश्चित बात है तस् स शेषं कर्तव्यम स्वाधीनमे न अस्मिते स्मृति समाचरे इसलिए दसुओं को उचित है कि वे दूसरों के धन को अपने अधिकार में पाकर भी कुछ शेष छोड़ दे सारा का सारा न लूट ले मैं बलवान हूँ ऐसा समझकर कर क्रूरता न करे सशेष कारिणस्तत्र शेषम पश्यंत सर्वश निशेष कारिणो नित्यम निशेष भयम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 नहीं छोड़ते उन्हें सदा अपने धन के भी निशेष हो जाने का भय बना रहता है महाभारत शांति परवड़ी आपद धर्म परवड़ी ही तीन सदिक सततमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद पर्व में एक सौ अध्याय पूरा हुआ